हाँ। कर्मसन्यास और कर्मयोग दोनों कहा गया है अब दोनों एक पुरुष नहीं कर सकता है इसलिए अर्जुन एक पूछना चाहता है एक पुरुष एक साथ दोनों नहीं कर सकता है दोनों विरुद्ध है पूछता है उसके ओर का वहां जो दो कर्मयोग और कर्मसन्यास दोनों एक पुरुष में एक साथ नहीं हो सकता है तो ये कर्म संन्यास आत्मवीत आत्मज्ञानी में कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों एक साथ नहीं हो सकता है और दोनों मुख्य प्रद है उसमें फिर उत्तर देते भगवान कर्मसन्यास के अभेश कर्मयोग विशिष्ट कथन करते ये ज्ञानी कर्तुक है अज्ञानी कर्तव्य अज्ञानी कर्तव्य कर्मसन्यास उससे विरुद्ध है कर्म अनुष्ठान कर्मयोग दोनों एक साथ में निश्चय से कर और कर्म दोन कर्म है कर्मयोग कर्मसन्यास क्या है विशिष्ट कथन किया गया ये क्या है ये दोनों प्रश्न है ज्ञानी कर्तिक कर्मयोग कर्म, कर्म संन्यास के विषय में प्रश्न है अथवाज्ञानी कर्तिक कर्मयोग कर्मसन्यास में प्रश्न है दोनों में से भगवान कहते कर्म सन्यासी के कर्मयोग श्रेष्ठ ही तो ज्ञानी कर्तिक अथवा तो अज्ञानिक किस में ये विचार चल रहा है सन्यास कर्म योग दोनों नहीं हो सकता है तो दोनों कर्म सन्यासी के योग विशेष कहते हैं उसके ऊपर कहा गया है अत्रोचित करके ज्ञानी कर्तृक कर्म, कर्म और कर्मसन्यास इसमें ज्ञानी का कर्मयोग और कर्मसन्यास उसमें फिर कर्मयोग के अप योग ये दोनों ठीक नहीं क्योंकि दोनों ज्ञानी में कर्मयोग और कर्म सन्यास दोनों एक साथ होना आत्मज्ञानी के लिए संन्यास कर्मयोग दोनों संभव है नहीं सन्यास होगा कर्म निश्चय से करे तो कथन सन्यास और कर्मयोग दोनों ज्ञानी कर सके तो एक साथ नहीं हो यदि कर्मयोग भी ज्ञानी कर सकता तब तक सन्यासी के विषय अभिषेय अथवा कथन करना श्रेष्ठ कथन करना संभव है तो धन्य दोनों नहीं कर सकता है तो सन्यासी के विषय कर्मयोग ज्ञानी के संन्यासी के विषय ज्ञानी के कर्मयोग श्रेष्ठ ये बनेगा नहीं है में निश्चय से करो तो तिर नहीं हो गया नहीं आत्मयस कर्म संन्यास कर्मयोग असंभव दर्शित चौधरी आत्मज्ञानी का कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों संभव नहीं इसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्व से अत्रह किम आत्मवेद संन्यास कर्मयोग अपनी असंभव आहोद अन्य तरह असंभव आत्मज्ञानी संन्यास कर्मयोग दोनों ही नहीं कर सकता है अथवा तो दोनों से एक नहीं कर सकता है आत्मज्ञानी आत्मविद संस कर्म गे गे गे अभी असंभव संन्यास कर्मेव दोनों ही असंभव है आत्मज्ञान के लिए अथवा अन्यतर तरह से असंभव। अन्यतर में से दोनों से एक है और दोनों विषय यदि है चोटिता निर्धारण विमर्श पूछता है, है। अन्य तरह असंभव है संदेहा प्रश्नो अवतरती है अन्यतरह संभव में कौन न संभवे ये प्रश्न है यदा चन्य तरह से असंभव तो कर्म कर्मसन्यास अथ कर्मयोग से असंभव कारण्च वक्तव्य दोनों में एक असंभव कर्मसन्यास कर्म <coughs> तो कर्म कर्म और कर्मयोग कर्मसन्यासम अथवा कर्मयोग ये बताना पड़ेगा और असंभव कारण वक्त ठीक है ये कसिदनतर असंभव भविष्य जो कोई भी कर्म संन्यास अथवा कर्मयोग कोई असंभव हो जाएगा ऐसा संक्रांत से पूछता है सिद्धांत कारण मंत्रण असंभव भवन अति प्रसंग बिना कारण क्यों असंभव है असंभव है तो कुछ कारण बताना पड़ेगा क्यों असंभव है ये मन सना असंभव कारण वक्तव्य में ठीक है न आत्मविद स कारणम कर्मयोग असंभव सिद्धांत कहता है आत्मविधि आत्मज्ञानी कर्मयोग नहीं कर सकता है सकारण कर्मयोग कारण के साथ आत्मेद असिदन आत्मवेद निवृत्त मिथ्या ज्ञानवाद विपरीय ज्ञान मूल से कर्मयोग सेवृत्त मिथ्या ज्ञान निवृत्तम मिथ्या ज्ञान यहाँ मिथ्या चिथ्या ज्ञान अज्ञानिकवृत्ति होगी ज्ञानी का इसीलिए विपरीय ज्ञान मूल से कर्मयोग कर्मयोग का मूल होता है विपरीय ज्ञान विपरीत ज्ञान देहादि में हम बुद्धि कर्ता होता हम कर्ता होता ज्ञान होने पर कर्मयोग पड़ेगा जो ज्ञान अज्ञान जिसका नष्ट हो गया वो तो विपरीत ज्ञान मूल कर्मयोग हो नहीं सकता है ठीक है ये संग्रह वाक्य संग्रह वाक्य में विभ्रमण आत्मविप्तम पहले आत्मज्ञान कैसा है जन्मादि सर्विक्रिया रहीतव निष्क्रियम आत्मान आत्म ये आत्मज्ञानी जिसमें कोई विकार नहीं जन्मादि सर्वविक्रिया रहित न छ विकार होता है जाए तस्वीव इत्यादि सर्वविक्रिया रहित होकर के निष्क्रियम आत्मान आत्मत्वि अपने स्वरूप को निष्क्रिय जो जानता है आत्मत्व जानता है हम तत्म विद्योग अपास्त्या ज्ञान से द्वारा दर्शन के द्वारा मिथ्यावृत्त हो गया अपास्तम अपास्तम अपने निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है उसमें अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संास सर्वकर्म संन्यास निष्क्रिय आत्मस्वरूप मैदान यह कथन करके तद तो विपरीत से मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्मासक्रियात्मस्वरूपस्थान रूप से कर्मयोग तत्र तत्र आत्म तत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश सौम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार निष्क्रिय आत्म प्रतिष्क्रियात्मस्वरूप में रहना ही सर्वकर्म संन्यास करके उससे विपरीत होता है तस्व निवृत मिथ्या ज्ञान तदनंक्तिवृत्त तो मिथ्या ज्ञान क्यों समय ज्ञान से नष्ट हो गया विपरीय ज्ञान मूल से इत्यादि प्रभजय ज्ञान मूल कर्म है कैसे एक भाषा में देखो कर्म संयास होता तद विपरीत से मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व अभिमान से पहले निष्क्रिया आत्मस्वरूप अवस्थान लगे कर्मसन्यास हो गया यथोक्त तो संन्यासता तथा तो विपरीत से कर्मयोग अभाव प्रतिपाद्य थे संसा उसके विपरीत कर्मयोग का अभाव कर्मयोग नहीं कर सकता है विपरीत स्फुरयन कर्मयोग में कर्मयोग स्पष्टीकरण करते विपरीत कैसे बताते मिथ्या ज्ञान मूलक मिथ्या ज्ञान मूलक ही कर्तृत्व अभिमान होता है और तो अभिमान पूर्वक पुरस्तर सक्रिय स्वरूप अवस्थान रूप से सक्रियात्मक स्वरूप में रहेगा तभी कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग सक्रियात्मक स्वरूप में रहने से रहना है यह शास्त्र तत्व तत्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश में अभाव का गया अभाव प्रतिपादित अभाव क्यों प्रतिपादित है समय ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार विरोध समय ज्ञान और मिथ्या ज्ञान विरुद्ध है समय ज्ञान के कार्य मिथ्या ज्ञान कार्य के विरुद्ध है विरोध होने से ज्ञान होने के, के बाद कर्मयु का अभाव प्रतिपाद्यते विभिन्न स्थलों में शास्त्र में ठीक है मिथ्या ज्ञान का अर्थ करते है मिथ्या च तद च मिथ्या ज्ञान स्वयं अज्ञान मिथ्या अनिर्वाचन नहीं प्रार्थना शब्द नहीं अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान मिथ्या ज्ञान का भ्रम ज्ञान नहीं अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान तमूलक है अहम कर्ता क्योंकि आत्मा कर्तृत्व अभिमान आत्मा कर्तृत्व कर्तृत्व वास्तव नहीं है ज्ञान के कारण तजन्य तजन्य होता है कर्मयोग यथोत्तम संन्यासम उत्तर यथोक्त तो कर्मयोग से असंभव प्रतिपादन हेतु मन्यास कथन करने के बाद निष्क्रिय निष्क्रियात्म स्वरूप में लक्षण संन्यास कथन करने के बाद कर्मयोग जो कहा गया है ये दोनों असंभव है असंभव प्रतिपादन हेतु होते है ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों कार्य में विरुद्ध है तदा यह। <coughs> यह सात्री। सात्री गया उक्तम हेतुं कृत्वा कतःः प्रतिदन तेतु आत्मज्ञानी कर्मयोग आत्मज्ञ कर्मयोग असंभव यस्माद् फलित यस् तस्मात्मे निवृत मिथ्या ज्ञान सेवृत्त मिथ्या जान से आ आ, मिथ्या ज्ञान से आत्मज्ञानिक मिथ्या ज्ञान नष्ट च्यान हो विपरी ज्ञान मूल कर्मयोग ये तैयु उत्तम व्यक्ति कर्त तब तपत्र शास्त्र में कहा गया है कहां कहां कहा गया है स्पष्ट करने के लिए पूछते है गुरु पूछते केसो केसु केसु पुनः आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश आत्मविद कर्म अभाव प्रतिपाद्य थी ये प्रश्न हुआ किस किस स्थल पर आत्मस्वरूप निरूपण प्रदर्शन में आत्मज्ञान का कर्म अभाव प्रतिपादन किया गया उसका उत्तर देंगे अतोचति तहन प्रदेश दर्शे भाषा में अतोचती अवनाशी चु तद्विदिवे ये व्यक्ति हता वेदाविनाशीन निष्वा तत्मिद कर्म भाव कार्य आत्मसरूप निरूपण प्रदेश अनात्मेद संन्यास विवक्षित्त तरी कर्मे तक आत्मस्वरूप निरूपण स्थल में संन्यास प्रतिपादन करने से ज्ञानी का संन्यास विवेक्षित कहते हो तो कर्मयोग ही ज्ञानी का हो क्यों नहीं होगा क्योंकि उसका भी तो आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश में विचार किया गया प्रणा विशेष इसे शंका करता है पूर्व चिन्हचो भाष्य में न कर्मयोग हो आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश तत्व तत्व प्रतिपादित हो आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश में कर्म त्याग कहा गया तो ज्ञानी का विषय है तो कर्मयोग भी तो आत्म स्तर पर निरूण में विभिन्न स्तर में कहा गया कैसे कहा गया ठीक नहीं आत्मा कर्म योग प्रतिपादन उदाहर दी ज्ञान के प्रकरण में कर्म में वो कहा गया है ऐसे पूरा पे उदाहरण देता है तद्य था तस्मा युद्धेश्वर भारत इकहते युद्ध करने के लिए कहते कर्म करने के लिए सधर्म में बीच आवेक्ष इत्यादि इसलिए यहाँ भी कर्म है तो कहा गया है ठीक है प्रकरण आत्मविद्रोह भी कर्मयोग से संभव है फलित महापुर कहता है आत्मज्ञानी के प्रकरण में कर्म का प्रतिपादन किया गया इसलिए ज्ञानी का भी कर्म संभव है इसे फलित तो क्या हुआ निष्पन्न हुआ कहता है पूर्वी अतच तो प्रथम आत्मविद्रोह कर्म योग असंभव हो तो आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग असंभव कैसे होगा यहाँ तो पूर्व सिद्धांत उत्तर देगा ठीक है आत्मज्ञान उपाय तेना भी प्रकरण पाठ सिद्ध हो ज्ञानाद्व न्याय विद्धम कर्म कल्पयितु तुम अशतक्य मीति आत्मज्ञान उपाय प्रकरण पाठ आत्मज्ञान के प्रकरण में कर्म आया इसका अर्थ नहीं किया आत्मज्ञान के बाद करने के लिए आत्मज्ञान का उपाय आत्मज्ञान का साधन है कर्म आत्मज्ञान साधन रूप से प्रकरण सिद्ध हो सकता है आत्मज्ञान के प्रकरण आया क्यूँ क्यूँकी आत्मज्ञान का साधन है ज्ञान के प्रकरण ज्ञान के साधन भी कर जाते हैं तो आत्मज्ञान साधन होकर के प्रकरण पाठ जो हो सकता है अब केवल प्रकरण पाठ मात्र से ज्ञान के बाद करना चाहिए ज्ञान न्याय विरुद्ध कर्म कल्प ही तुम न्याय विरुद्ध ज्ञान होने के बाद में अकर्ता अभोक्ता ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व हो तुम्हें अभिमान कर्म है वो तो न्याय विरुद्ध कल्पना नहीं कर सकते इसे पर्याय करता है सिद्धांतिभाष्य में अत्रोच्य सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार विरोधा यही सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान और दोनों का कार्य विरोध है ठीक है सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान योग तत्कार लेना सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो परस्पर विरोधा और तय तत्कार तय कार्योच्वी कार्य क्या है भ्रमानिवृति ब्रह्म सद्भाव सम्य के कार्य ब्रह्म निवृत्ति अमित ज्ञान के कार्य ब्रह्म सद्भाव ये दोनों परस्पर विरोधा कर्तृत्वादि ब्रह्म मूलम कर्म सम्य ज्ञान न सम्भवती सम्य के पश्चात कर्म न संभवती क्योंकि कर्म ही कर्तृत्वादि ब्रम मूलम कर्तृत्वादि ब्रम मूल य कर्तृत्वादि भ्रमपूर्वक ही कर्म ये होता है वो सम्य के बाद नहीं हो सकता है आत्मज्ञ कर्मयोगाभवे हेतु तो आत्मज्ञानी कर्मयोग नहीं कर सकता है असंभव उसके लिए अन्य हेतु करते हैं सिद्धांति ज्ञान, इत्याने तो तो तो है। है। ज्ञान योग योगे नख्यातत्वेदा अनात्मित कर्तृक कर्म योग निष्ठा तो निष्क्रियाम स्वरूप अवस्थान लक्षण उसके लिए पृथक योगे न संख्या संख्य के तो ज्ञान योग का आत्मतत्व संख्य आत्मतत्विधान आत्मतत्व ज्ञानी आत्मविद कर्तृत कर्मयोग निष्ठाता अनात्म अनात्मित कर्तृक कर्मयोग निष्ठा से कर्मयोग नोगी नोगी कर्मयोगी कर्मयोगी कौन है अनात्मित कर्तृक अनात्मित कर्ता ये अनात्मित कर्ता जिसका जो कर्मयोग निष्ठा से विलक्षण कर्मयोग निष्ठा के ऐसे विलक्षण क्या निष्क्रिया आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण आया ज्ञान युग निष्ठा क्या है निष्क्रिया आत्मस्वरूप में अवस्थान ये ज्ञान युग निष्ठा इसको तो ज्ञान युग ने संख्या नक कह करके कर्मयोगी के कर्मयोगेक्षा उनका पृथक आ गया पृथक करनाथ ठीका में इतम भी तो ज्ञान कर्मयोग न्ञान के पश्चात ज्ञान के पहले करता है आत्मज्ञान होने के बाद कर्मयोग नहीं होगा कृत्य कृत्य आत्मविदा प्रयोजनाभाव आप ज्ञानी कृतकृत हो गया कोई प्रयोजन दूसरा है ही नहीं फिर क्यों कर्म करेगा तस्वीर कार्य नीद्यते संस्पष्ट रूप से कर दिया जस्तु आत्मतिषेद आत्मृत मानव आत्मनिव संतुष्ट तो उसका कार्य है ही नहीं कर्तव्या अन्य कर्तव्य का निषेध गया ठीक है ज्ञानव तो नास्तिक कर्म इतना कारण तस्य कार्य न्ञानवता कर्मयोग से हेतवत तो जिज्ञासना भी त्याजत्व ज्ञान प्रत्या पूरीता सिद्धरे ये आशंका जिज्ञास कर्मयोगे क्या शंका करते ज्ञानवता कर्मयोग से हेतु तो ज्ञानी कर्मयोग को छोड़ देगा कर्मयोग नहीं करेगा हेतुव त्याज्य जिज्ञासना भी तस्वीर त्याजत्व जिज्ञासु छोड़ देना चाहिए कर्मयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्ञान प्राप्त है तो तस्या ज्ञान से हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करेगा पुरुषार्थ हो जाएगा कर्म से क्या मतलब ये आशंख जिज्ञास और अस्थि कर्मयोग अपेक्षा कर्मयोग क्या अपेक्षा है उसके द्वारा ही अंतगुण शुद्धि होती है उसके द्वारा ज्ञान उसके बिना सीधा ज्ञान हो नहीं सकता न कर्मणाम अनार न कर्मणाम अनार भात पुरुषो इसे नहीं कि कर्म क्या आरम्भ कर देने से निष्कर्म आत्मस्वरूप अवस्थान में स्वरूप अवस्थान सिद्ध हो जाएगा इतने मात्र से नहीं कर्म करना पड़ेगा स्वरूपोपकारी अंग मंत्र अंगी स्वरूप से अनिष्पति स्वरूप उपकार करने वाले थे स्वरूपोपकारी अंग है जैसे कोई कर्म करेंगे कर्म का जितने अंग है वो के द्वारा कर्म की निष्पत्ति होती है उस सब अंग होते स्वरूपोपकार अंग एक होते स्वरूपोपकार अंग एक होते फलोपकारी अंग जैसे दस पुनर्वासी आग करेंगे छह आगे।, आगे।, आगे, आगे, है छह आग करने के लिए जो अंग है जहां जो जो कर्म अंग है वो सब होते स्वरूपोपकारी अंग है और एक अंग होता है फलोपकारि अंग दश पुनवासी आग छह तो हो जाएंगे स्वरूपोपकार अंग के द्वारा किन्तु फलोपकारी अंग है प्रयाज अनुयाज पांच प्रयाज है तीन अनुयाज है अलग कर्म है वो फलो उपकारी दस पूर्णिमा से छ की उत्पत्ति के लिए ये प्रयाज अनुयाज की आवश्यकता नहीं है दस पूर्णिमा से जाने के बाद उनके फल महापूर्व के द्वारा स्वर्ग फल मिलने के लिए उपकारी अंग प्रयाज अनुयाज प्रयाज अनुयाज भी उपकारी फलो उपकारी है और वो उत्पत्ति के लिए घृत दुग्ध पूर्वास जो आवश्यक है मृत्यु के बारे में ये सब है स्वरूप उपकार स्वरूपों का उपकारी के बिना स्वरूप की निष्पत्ति नहीं होगी फलोपकारी के बिना स्वरूप निष्पत्ति हो जाएगी प्रयाज अन्याज नहीं करे तो दर्शकोन्वास छह आगे तो हो जाएंगे आगे उनके फल मिले नहीं मिलेगा वो अलग बात है लेकिन स्वरूप निष्पत्ति हो जाती है क्यूँकी दर्शकोन्वास के स्वरूप अंग नहीं है प्रयाज फलोपकारी अंग के बिना स्वरूप निष्पत्ति तो हो जाएगी किन्तु स्वरूपोपकारी अंगों के बिना स्वरूप निष्पत्ति नहीं होगी स्वरूपोपकार तो अंगों के बिना स्वरूप निष्पत्ति नहीं होती तो ज्ञान स्वरूप के उपकारि है ये कर्म है कर्मयोग ज्ञान स्वरूप के उपकार कर्मयोग तमे तो तम वेदानुवचन ब्राह्मणाभिविधि यज्ञ न दान तपसा यज्ञ दान तप के स्वाश्रम कर्म ज्ञान का उपकार का ज्ञान सर्वत को प्रकार अंग के बिना स्वरूप निष्पत्ति नहीं होगी उसके बिना ज्ञान की निष्पत्ति नहीं होगी इसलिए ज्ञानार्थ है ना कर्मयोग से शुद्ध द्वारा ज्ञान हेतु राधि ज्ञान जो चाहता है जिज्ञासु अंत को के, के द्वारा ज्ञान हेतु कर्मयोग कर्मयोग करना चाहिए जिसके बहुत अन्य जन्मों में पूर्व जन्म कर्मयोग और करके अंत कोण शुद्धि होकर पहले से बह दिल हो गया सब कर्मयोग छोड़ कर वेदांत श्रवण ज्ञान प्राप्त कर ले उसमें कोई निषेध नहीं है किंतु किन्तु कर्मयोग व्यर्थ ही करके इसे गैराग्य के बना को छोड़ करके अंतगुण शुद्धि साधन को नहीं करके सीधा ज्ञान अभ्यास करे कोई नहीं सता है इसलिए अंतगुण शुद्धि का साधन आवश्यक है तभी तो ज्ञानवता अपनी ज्ञान फल उपकार कर्मयोग मृगता तो कहते यदि ज्ञान स्वरूप निष्पत्ति के लिए कर्मयोग आवश्यक हुआ जिसको ज्ञान हो गया ज्ञान फल मुख्य प्राप्त करने के लिए भी उसका उपकारी कर्म वो करना चाहिए ज्ञान फल उपकार तो कर्मगाम करे अनुसरण करे इत्या संख्या है योगाूढ़ समण्य थे ये कर्मयोगत्व तो आत्मज्ञान अंगरो से विधान किया गया उसके पहले आ गया कर्म संन्यास तुम्हारा भाव दुखमा तुम्हारा योगयास तो ऐसे बिना योग। कर्मयोग ना कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है इत्यादि वचना इत्यादि न आत्मज्ञान अंग तो कर्मयोग विधाना आत्मज्ञान का अंग हो क्या कर्मयोग और जब ज्ञान हो जाता है योगा तसे व समह कारण होती योग में आर हो गया वही उसके सामहिक कारण कर्म त्याग ही कारण इत्यादि न जब उपन्न सम्य उत्पन्न सम्यक दर्शन से उत्पन्न सम्यक दर्शन जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया कर्मयोग अभावचना शाह कर्मयोग उत्पन्न समय ज्ञान से कर्मा शस्थित हेतु कर्म नसंभवात्स्थित तदवस्थित कन्न मुक्ति तदभाव क्यों उपदेश उपदेशा भाव क्ञान सम्यग्दर्शन ज्ञान उत्पन्न समय दर्शन अहमद सिंह ब्रह्म यदि ज्ञान है हो गया कर्माभावे यदि कहा उसके लिए कर्म नहीं ज्ञान कोई कर्म नहीं करेगा तो सर्वस्थिति का हेतु तो जो कर्म है वो भी नहीं करेगा कुछ भी नहीं करेगा ना पानी पिएगा ना भोजन करेगा सास प्रसाद बंद करना निकि किसी होगी सर्वस्थिति का निमित्त कर्म नहीं, नहीं, और नहीं तो और सर्वस्थिति नहीं हो तो तब अस्तित हो नहीं रहे तो फिर तो तो जीवन किसमें होगी जीवन मुक्त होने के लिए ज्ञान के बाद शरण रहे तो जीवन मुक्ति तथा भाव तो जीवन मुक्त जीवन मुक्त नहीं ज्ञानी कोई रहे नहीं नहीं, नहीं रहा कससे उपदेश तुम उपदेश करने वाले कौन होगा अज्ञानी के उपदेश बिना ज्ञान नहीं होगा ऐसे उपदेश जीवन मुक्त ज्ञानी के द्वारा उपदेश नहीं होगा तो कुछ ज्ञान हो ज्ञानी की उत्पत्ति कैसे होगी ऐसा शंका उनसे कहते है में शारीरम केवलम कर्म कुरु ना आपनोति के लिए समिति ऐसे भगवान ने कहा है शरीर स्थिति निमित्त तो कारण कर्म केवल करेगा शरीर स्थिति कारण अतिरिक्त तो से कर्म ने निवारणा शरीर स्थिति के लिए जितने चाहिए भोजन पान आदि उससे अतिरिक्त तो कुछ कर्म नहीं करता है निशेद किया गया टीका विदेशों की शरीर स्थिति रास्ती था चेत त्र प्रयुक्त दर्शन श्रवणादिशु कर्तृत्व तो अभिमानों के साथ ज्ञानी की शरीर स्थिति आपने मान ली तो तन्नात्र तन्मात्र फिर सर्वस्थिति के लिए जो कुछ देखेगा सुनेगा कुछ व्यवहार करेगा जो जो कुछ क्रिया करेगा उसमें कर्तृत्मान मैं देख रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ उपदेश कर रहा हूँ कर्तत्विमान होगा इतिहास क्या है, नहीं में, किंचित करो मैं युक्त मन्य पश्चिम स्व्यवहार करता हुआ भी ज्ञानी क्या मानी ना किंचित करोमी थी ये गुणा गुणेश वर्तन थे प्रकृति क्रिया मानी गुणी कर्माणी सर्वस ज्ञानी ज्ञान आपने कर्ता है ज्ञानी तो ना किंचित कौती तत्विदेन सामतचेतस्तया करोय से सद अकर्तव्योपत्व नुक्त मिल तो तत्वर की सहित चेतस्तया सहित चेत करके समाहित करोय से कर्ता हूं ये प्रत्योग तो हमेशा ही त्यागर अकर्तव्यता थी। तो नहीं नए स्वरूप में ऐसा चिंतन करें पैल से यू विदुष शरीरस्थित निमित्त कर्मा जन कर्तृत्वि से आदि त्र शस्थित निमित्त कर्म आने तो कर्तवाभिम होगा शरीर इन चरस्थित प्रयुक्तिषुपस्थित प्रयुक्त कर्म हे दर्शन सभा कर्मसु आत्मयाथात्मेद करोमीति प्रत्यय सदा सदाकर्तव्य तो ये दर्शन सभा में भी ज्ञानी के लिए करमी जो प्रत्यय सामचेत करके सदाकर्तव्यता तो उपदेशा कभी नहीं करना नयो करुक्त मन तो तत्व तो तो आत्मविद सम्य दर्शन विरद्धो मिथ्या ज्ञान हेतु कर्म युग स्वप्ने न संभावित शक्य थे आत्मज्ञान के लिए मिथ्या ज्ञान हेतु अज्ञानपूर्वक कर्मयोग स्वन भी संभावना नहीं कर सकते सदर्शन का विरुद्ध में आत्मे यथात्मिदस्तेष्वि अहम कर्मिति कर्मी प्रत्यक्ष न कि अकर्तृत् न करता संभावना अहं अहम कर्मी प्रत्यय अहम कर्मी न होने अहम कर्मी प्रत्यय नए किंचित करतृत्वपदेशा अहम करमी प्रत्येक निषेद क्या नए किंचितिदिधु अकर्तृत्पदेशा कर्तृत्व का अभाव अभावोपदेश क्या न कर्तृत्विम संवना दर्शनाद्रवणादि में कर्तत्विमा की ज्ञानी की संभावना नहीं यथोक्त तो उपदेश अनुसंधान अभावी विदुषो भी करो मैं स्वाभाविक प्रत्यय द्वारा कर्मयोग जो उपदेश किया गया नहीं वो किंच करो मैं युक्त ये उपदेश का अनुसंधान जो नहीं करेगा ज्ञानी तो स्वाभाविक हो जाएगा मैं कर रहा हूँ करो मैं तो स्वाभाविक प्रत्यय तय उसके द्वारा कर्मयोग हो जाए इतिहास आत्म तत्व आत्मतत्व आत्मतत्विद्यशन विरुद्धो मिथ्या ज्ञान हेतु कर्मय आत्मज्ञान के कर सम्यदर्शन के विरुद्ध कर्मेवता है यद्य विद्वा यथोत मुपदेश कदाचित नुंदते तत्विद्यादा मिथ्या ज्ञान तन कर्म वा तस संयुक्त अशक्य विद्वा यथोत्थ मुपदेश कदाचि नहीं हो किंचित कर्मुक्त मन नहीं तो तत्वी तो एक आ गया कभी विद्वान यथोतम तो उपदेशम कभी उसका अनुसंधान नहीं हुआ कभी व्यवहार कला में मैं करता हूँ ऐसे बोला मान लिया सो, सोच लिया कह दिया को दिया तो इतने मात्र से तत्व तो विद्या विरोधा मिथ्या ज्ञान निमित्त कर्म नहीं हो सकता है तप्त तो विद्या हो जाने पर शब्द कहीं निकल गया मैं करता हूँ मैं कह दिया मैं जाता हूँ ऐसे कुछ शब्द प्रयोग कर दिया इतनी बातों से ज्ञान नष्ट हो जाता है कुछ नहीं तत्व साक्षात्कार जो हो गया तो कुछ भी शब्द प्रयोग करता है कुछ भी करता है इसमें तत्व ज्ञान का नाश नहीं होता है तत्व विद्या के विरुद्ध से मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता है मिथ्या ज्ञान तो कर्म संभावना हो नहीं सकता है आत्मविथि कर्तृक संन्यास कर्म योगो अयोगात तो निश्रिय सरत्व अन्य तरह से विशिष्टत्वित सिद्धत्वाद द्वितीय पक्ष अंगीकर अब ये चल रहा था आत्मविद कर्ते कर, आत्मवित करता कर्म कर्मसन्यास और कर्मयोग ये दोनों आत्मज्ञानी के लिए दोनों संभव नहीं है ये तो केवल के? निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्था नहीं है तो निश्चय से कर तुम आत्मज्ञानी कर्मसन्यासी के और कर्मयुग दोनों में मुख्य प्रदत्व है और दोनों में से अन्य तरह से विशिष्ट तुम कर्मसन्यासी के भी कर्मयुग विशिष्ट ये दोनों नहीं हो सकता है अव्यमिति सिद्ध हुआ तो द्वितीय पक्ष हो गया अज्ञानी कर्तिक कर्मयोग और कर्म संन्यास ये दोनों में से दोनों ही परंपरा से मुख्य साधन होंगे और दोनों में अज्ञानी कर्तिक कर्म संन्यास के अभिषेक कर्मयोग श्रेष्ठ है ये द्वितीय पक्षमाद भाषण यद तस्माद स्वप्न ज्ञानी के लिए कर्मयोग संभावित तो होना सके अस्मा तस्माद अनात्मिद कर्तृक सन्यास अनात्म करता योग कर्मयोग कर्म संन्यास कर्मयोग जिसका कर्ता अज्ञानी है उसी दोनों में से दोनों में निश्रेय से जनम दोनों निश्रेय से कर भगवान कहते हैं और अज्ञानी के कर्मयोग के विषय पुरोतात्मविद कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षणाथ ये कर्म संन्यास के साथ अज्ञानी कर्तिक कर्म संन्यास से कर्मयोग अज्ञानी कर्तव्य कर्मसन्यास और, और अन्य कर्म कर्मसन्यास में भेद पूर्व आत्मविद कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षणात् आत्मविद सर्व कर्म संन्यास निष्क्रिय आत्मस्वरूपण अवस्थान और अज्ञानी कर्म छोड़ देने से निष्क्रिय आत्मस्वरूपण अवस्थान वो नहीं होता है इसलिए सत्येव कर्तृत्व विज्ञानी जो तत्व कर्तृत्व विज्ञान कर्म ही देश विषय यम नियमादि सही तत्व न दूरअुष कर्तृत्व विज्ञान जोते होते है कर्म एकदश विषय आद यमित सही त्य कर्तृत्व विज्ञान है तो कर्म संन्यास करके ही कर्तृत्व विज्ञान है कर्म संन्यास करेगा निष्क्रियात्म स्वरूप नहीं हो सकता है एकदश विषय आदि यम नियमादि सही त्य यम नियम आदि रहेगा और कर्तृत्व विज्ञान है कर्मसन्यासान क्या हो नहीं सका दूर अनुष्ठिय शुक्र कर्मयोग तो कर्म कर्म से इसे गया। एवं प्रतिवचना। कर्म तो के योग्य कर्मसन्यासी के कार्य प्रतिवचना कर्मयोग एवं कर्मयोगस्य विशिष्ट कर्मयोग विशेष का है ठीक है तवया च कर्मसन्यासद तो कर्मयोग सेशिष्वा तो भी संबंध अज्ञानी कर्त कर्मसन्यासी की कर्मयोग विशिष्ट न कर्मयोग शुद्धबुद्धे संयास जायम तस्कृत कथ युक्ति शर्मयोग से जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी शुद्धा अंतुण शुद्ध हो गया वैराग्य हुआ तो संन्यास होता है तस्त उत्कृष्ट उत्तृष्टि तो कर्मयोग के संन्यास उत्कृष्ट होगा कर्मयोग से बुद्धि शुद्ध होने के बाद संन्यास तो उत्कृष्ट होना चाहिए कथम कर्म तो कर्मयोग से उत्कृष्ट तो बात हुई थी कर्मसन्यास से कर्मयोग को उत्कृष्ट करना कैसे होगा तथा पूर्वोक्त आत्मवीत कर्तव्य सर्व कर्मसन्यास विलक्षण आत्म भी कर्तव्य सर्व कर्म संन्यास तो श्रेष्ठ ही वैसे विलक्षण अज्ञानी जो कर्म त्याग कर देना वो श्रेष्ठ नहीं है विलक्षण स्पष्ट सत्य सत्य कर्तृत्व विज्ञान कर्तृत्व विज्ञान होते हुए कर्म संन्यास अज्ञान क्या शास्त्र विहित सर्वण कर्तृत्व विज्ञान सत्य पूर्वाश्रम उपात कर्म एक देश विषय संन्यासाध कर्म एव से श्रेष्ठ वचन देवजी भाष्य सत्यव कर्तृत्व विज्ञान कर्म एक देश विषे आद कर्म देश का त्याग करेगा कुछ कर्तृत्व विज्ञान कुछ कर्म करेगा और कुछ कर्म त्याग कैसे देखो सत्यव स्वाश्रम विहित तो सर्वणाधु कर्तृत्व विज्ञान जो सन्यास लिया ज्ञान नहीं है आश्रम भी तो कर्तृत्व विज्ञान में सन्यासी हूँ ये कर्म मेरा है कर्तव्य विज्ञान होगा ऐसा होते हुए पूर्वाश्रम उपातो कर्म एक विषय सन्यासा और पूर्वास्म से प्राप्त जो कर्म कुछ उसमें त्याग कर दिया और बाकी कर्म में कर्तृत्व बुद्ध रखता है कर्मयुग से श्रेष्ठ बचना तो देश कर्म त्याग कर के अन्य में कर्तृत्व विज्ञान है उसके अभिषेक कर्मयुग श्रेष्ठ आ गया नहीं ब्राह्मण से वित्तम ब्राह्मण के ऐसे बीत नहीं इत्यादि स्मृति विरुद्ध में क्या यम नियम आदि सहित यमनियदि सहित होने पर ही क्योंकि कहा ब्राह्मण के ऐसा नहीं सत्य अहिंसा मानस्य क्षमा यमनियमादि ये सब तो होना ये तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है सन्यास तो कहते ये यमनियमादि सहित होना तो कारण जो विविध है जिज्ञासु वैराग्य है ज्ञान नहीं होने पर ज्ञान के लिए लेता है यदि शुद्धांत तो करे वैराग्य यमनवाद्य करेगा तब संभव है ये कष्ट से दुरन्ष सरल नहीं, उसकी नहीं, नहीं तो है उसकी अभिषेक कर अज्ञानी जो वैराग्य नहीं है जिज्ञास नहीं है तो शुक्र है कर्मयोग क्षमा सत्यम अहिंसा दम आर प्रीति प्रीति प्रसाद माधुर्य अकृत यम यमन यमादि ये महाभारत ने कहा यमन अनुशंस अनुशंस न अनुशंसा अनुशंसा अनुशंस मनुष्य को मानने वाला होता है अनुशंस मतलब हिंसा नहीं करने वाला क्रोध नहीं हिंसा नहीं क्षमा सत्य अहिंसा सामान्य हिंसा ये तो बहुत है दम है इंद्रिय दमन आर्ज प्रीति प्रसाद प्रसन्नता मधुर्य मधुरता मतलब और नियम अक्रोधे दान तपो ध्यान स्वाध्यायवास मौन स्नम चे नियम दशे यम अनेश्रम धर्म विशिष्ट ये सब विशिष्ट से ऐसा करना कठिन है अनुष्ठात तो अशोक के साथ कोई बस होते संन्यास सरल असो छोड़ देना सब छोड़ देना नहीं उसके लिए कितने है अनुष्ठान करना यदि संन्यास लेकर के अपने धर्म ठीक पालन करे तो भी बहुत ग्रह प्राप्त करता है उक्त सं कर्मयोगता ऐसे संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को विशिष्ट का आ गया है अज्ञानी संयासी के कर्मयोग सृष्ट न ही कचिद कर्मयोग से इतरापेक्षा सुक विशिष्ट वोचान श्रृष्टम नई कशि क्षण ठर्म के नी दस कर्मयोग से कर्मसन्यासी के सुक इसलिए सृष्ट का सुकर्मयोग सरले ज्ञान यमन इवाज सहित कठिन है सुखरत्व कर्मयोग से विशिष्टम प्रतिवचन वाक्यारूपण नूक्त प्रस्तुर अभिप्राय निश्चित इसे पूछने वाले अर्जुन का यह अभिप्राय निश्चित होता है प्रतिवचन वाक्यार्थ आलोचना प्रतिवचन हे उत्तर वाक्य संयास कर्मयोग से निशा इस वाक्यार्थ के विचार करने से सिद्धार्थ कहते हैं वाक्यर्थ निरपण नुर्वोत्तु अभिकाय निश्चय होता है सन्यास सन्यास कर्मयोग कर्मयोग दोनों विरुद्ध है समुचित अनुष्ठातम शोर एक साथ दोनों अनुष्ठान नहीं हो सकता है कर्म करना और कर्म त्याग संभव नहीं अन्य तरह से कर्तव्य दोनों में से एक करना है तो प्रसस्त तरह से सदभाव श्रेष्ठ वे है तदभा तद्भाव तदभाव तो से अनिर्धारित तो प्रशस्त तरफ कौन है निश्चित नहीं किसको करना है तार तो ईश निर्धारण करने की इच्छा से का प्रश्न है यदि प्रश्न वाक्य अर्थ पर्यालोचना से सिद्ध होता है प्रस्तूर अभिप्राय यथा पूर्व उपदिष्ट तथा तो जैसे पहले कहा है इस अभिप्राय से अर्जुन पूछता है तथा तो प्रतिवचनार्थ निपण से भी तस्चित्व निश्चय इसलिए अर्जुन का प्रश्न हो जाएगा रघुपति सिद्धा नो तृतीय यथोक्त प्रश्न से भगवता तृतीय अध्याय में तो इसे कहा है नश्न प्रतिवचन है सावकाश उत्तम तृतीय अध्याय में तो ही विचार हो गया फिर यही कर्म एवं कर्म से अनुसार उसका तो कोई अवकाश नहीं आसंख्य विस्तरे उत्तम संबंधम पुनः संख्यपत्र दर्शय विस्तार से कहा गया पूर्व अध्याय के साथ संबंध संखे से दिखाते चेत कर्मस्ते इतना ज्ञान कर्मण सह असंभव है ज्यादा कर्मस्ते मता बुद्धि जाना था क्यों कर्म में क्यों गृह लगाते हो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ये स्तन में ग्री ऐसा अर्जुन ने पूछाता अर्जुन ने पुष्ट हो तो। भगवान साख्याम संन्यासी नाम ज्ञान योगे न कर्म योगे नोगिना निष्ठा प्रोत्था निर्णय चकार भगवान का दो अलग अलग कर दिया दियाख्य ज्ञान योग कर्मयोग ने योगिनाल अलग अलग कर दियाख्य योग भिन्न पुरुष अनुष्ठेय निर्णित सांख्य योग भिन्न पुरुषा हे युगत्म ये सब क्या करता है पूर्व से इतोपि न तो वो प्रश्न विषयत्म फिर उसमें प्रश्न नहीं करना चाहिए नादेव सन्य केवल सिद्धि सम अधिक ये भी कहा गया केवल ज्ञान रहित केवल कर्म त्याग कर दिया इतने से सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है ज्ञान सहित से सिद्धि साधना तो विष्टम ज्ञान सहित संन्यास सा सिद्धि साधने है मुख्य साधन है कर्मयोग से विधान कर्मयोग विधान क्या है ठीक है ज्ञान सहित नच एव देने साधनासा सन्यासना केवल ज्ञान केवल संप्त नहीं करता है तो तोयेषण से ज्ञान सहित संयासि साधन हे मोक्ष के साधन हे भगवृत है चित्रन संशय योग आतिषे च विधान कर्मयोग विधान क्या है तस्वी साधन तो वो अभी परंपरा से मुख्य का साधन तो तो है तब तथा निर्मित पूरा है ऐसा निश्चित तो हो गया है ना प्रश्न तद विसिथे फिर वो कर्मयोग कर्म संस विषय प्रश्न नहीं होना चाहिए के नाय प्रश्न सभी प्राय तो से प्रश्न होगा ज्ञान रहित संस्य से प्रशस्तर तो बहुत से है इतिहास ज्ञान रहित तो संन्यास, ज्ञान के संन्यास, ज्ञान सहित तो जो सन्यास है तो श्रेष्ठ हे ज्ञान केवल संन्यासी तो के विषय संन्यास कर्मयोग प्रशस्तर हे उत्कृष्ट तो ये जानी कि चा ज्ञानरिता संयास श्रेयान कििया विशेष बहुत सया अर्जुन वाच ज्ञानरहित संसठ ही अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है श्रैयान प्रशस्त ये दोनों विषय से जानी क्या से प्रश्न है प्रस्तुरभिप्राय प्रदर्श प्रश्नोपत्ति प्रश्न उत्थय ओ नमो मिश्र